आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो एम रहो नमस्कार मैं हूं अहमद डिस्ट्रीब्यूटर एंड राइटर फ्रॉम ईरान ऑफ द फिल्म डाउटर्स ऑफ़ विंटर। आप सुन रहे है रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो थैंक यू नमस्कार मैं हूं दिशांत सोनी आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार मैं हूं रामगोपाल बजाज आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 9.0.4 जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर नितिन भोरे पूना से एम एस क्या पी हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप सुन रहे हैं रेडियो मधुवन 90.4 पॉइंट और जिंदगी जीते रहो मजा आ गया भाई सुनते रहो मुस्कर रहो रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को अविष्कार भारतवाज का प्यार भरा नमस्कार सलाम और खम्मा गनीसा सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आज हमारे बीच में हम लोग यहाँ पर लिफ्ट इंडिया फिल्म उत्सव में आए हुए हैं जहाँ पर अलग अलग देशों से लोग अपने फ़िल्म को यहाँ पर दिया है जिसमें से 40 देशों के फिल्मों को यहाँ पर स्क्रीनिंग किया जा रहा है और उनमें से कुछ लोगों से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं रेडियो मधुबन के माध्यम से तो अभी मेरे पास कुरबान जी हैं जो ईरान से आए हुए हैं और इन्होंने भी एक फ़िल्म यहाँ पर सिलेक्ट किया इनका तो वो उस फिल्म का स्क्रीनिंग के लिए और यहाँ पर कुछ विशेष प्रोग्राम के लिए वो आए हैं तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है और वो अपनी इंग्लिश में ही बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से ईरान से आए हुए मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है Uh, radio listeners uh, <laughs> all of the india and all of the uh, rajasthan yeah. all of the world <laughs> um, i'm qurban najafi from iran uh, director of the film in this festival named um, uh, uh, yes this festival my film named uh, uh white fish season the season of white fish mm -hmm. and uh i'm i hoping a very peaceful year for all of the uh human in world especially to your listeners and uh hope very very healthy very uh happiness <laughs> very uh, kindly together and very mercy together Uh, I hope uh, um, full uh, full book, full kindness बुक फुल rockets in in all of the world. Okay. Thank you so much. बहुत ही अच्छी भावनाएँ उन्होंने अपने साथ व्यक्त किया है और Happy New Year के साथ साथ उन्होंने शांति का भी संदेश देते हुए कहा है और सबको शांति मिले प्यार मिले स्नेह मिले ऐसा उनका भाव है और हमारे ये दोस्त जो है ईरान से बिलोंग करते हैं और उन्होंने मेरे साथ जब वार्तालाप हुआ थोड़ा सा मैं समझ पाया कि वो 29 साल वहाँ के ईरान के रेडियो में भी काम कर चुके हैं तो इसलिए रेडियो से बड़ा प्यार है उनका <laughs> तो कैसे हैं आप यूँ थैंक यू थैंक यू वेरी मच मे सी मर्सी मर्सी <laughs> वो आपने को व्यक्त कर रहे हैं तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से हम लोग बातें करते रहेंगे फिल्म उत्सव में यहाँ पर लोनावलम में पहुंचे हुए हैं लिफ्ट इंडिया फिल्म उत्सव की सारी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे वेरी गुड साइन जो गुरुबात जी मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे गाना भी गाते हैं तो हमारे श्रोताओं को खास एक मुकड़ा एक गाना जो आपका पसंदीदा है सिंग अ सॉन्ग फॉर आवर लिसनर ओके थैंक यू आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर अ सॉन्ग टू सिंगिंग چون چینان به سونه زمان بیان قباره قلم چون برخیزان به سونه به عمر یک نفس با ما دومری یک نفس با ما چوبنشینن برخی زن فیل بسول فام بر این دل ها چوبخو یان بنستون मुबारक हैप्पी न्यू ईयर ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम शांति शांति पीसफुल सोल तो चलिए मुझे लगता है कि आपने इनकी भावनाओं को सुना चीजों को समझ पा रहे हैं जान पा रहे हैं थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फिर मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ बातचीत होगी बने रियर रेडियो मधुबन के साथ नौका दुश्मन से धन धन जान जा जनार्दन तरम पम पम पम जान गां जानी जनार्दन तरम पम हम नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट हमारे बीच में दिशांत सोनी हैं जो फिल्म मेकर हैं और यहाँ लिफ्ट इंडिया फिल्म मेकिंग जो फेस्टिवल चल रहा है उसमें हम लोग उनके साथ रूबरू हो रहे हैं और यहाँ पर लगभग 40 देशों से अलग अलग फिल्में आई हैं और बहुत सारे फिल्म मेकर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स यहाँ पर आए हुए हैंटर्स भी हमारे बीच में हैं तो उनसे हम लोग बातें कर रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आप कैसे थैंक यू मैं अच्छा एकदम बढ़िया हूँ आपने कौन सी फिल्म बनाई है मैंने फिल्म बनाई थी वेव करके जो अभी स्क्रीन हो मूवी है लिफ्ट में और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे सो थैंक यू तो वेव जो फिल्म आपने बनाई है उसके बारे में थोड़ा सा बताएँ क्या स्टोरी थी एक्चुअली uh, फिल्म रेप के बारे में जैसे कि आजकल बहुत रेप बढ़ गया तो उसके उसके उसके अराउंड क्या होता है और कैसे सोसाइटी हम लोग टेक लेते हैं उसके बारे में फिल्म में ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने जो करंट सिनैरों में जो चीज़ें चल रही है उसको बताने की कोशिश की है सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करने का आपका एम है Thank you so much. नमस्कार हमारे बीच में विशेष अविष्कार भारद्वाज हमारे बीच में है जो फिल्म मेकर है अभी अभी इन्होंने दो फिल्में बनाई हैं उसके बारे में हम उन्हीं से जानेंगे आप सभी की तरफ से अविष्कार भरद्वाज जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर मैं अविष्कार भारद्वाज हूँ मैंने विठा शॉर्ट फिल्म और अपना अपना अंदाज नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनाई है विठा एक बायोपिक है ट्रू स्टोरी है विठा नारायण गाँवकर इनके जिंदगी पर और ये एक तमाशा थिएटर में इनका बहुत काम हो चुका है बीस तीस साल और उनको इसके लिए प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला है तो उनके ऊपर ये कहानी है है और अपना अपना अंदाज़ एक मिनट्स की कॉमेडी शॉर्ट फिल्म अविष्कार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक लोकल यहाँ के जो टैलेंट है उसको आपने स्क्रीन पे लाने की कोशिश की और उनकी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाने का ये आपका कोशिश रहा और इस फिल्म से मैसेज क्या देता है मेरा मैसेज यही है कि एक अगर आप फिल्म देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक आर्टिस्ट का डेडिकेशन लेवल कितना होता है आप बहुत इंस्पायर हो जाओगे वो देख के कि ये स्टोरी एक्चुअली है कि एक जब वो नाइन मंथ्स प्रेग्नेंट होती है उसका स्टेज पे वॉटर ब्रेक होता है और वो बैकस्टेज स्टेज जाके बेबी डिलीवरी करती है और उसके बाद बिकॉज ऑडियंस उसको वापस बुलाती है वापस आ परफॉर्म रिज्यूम करती है तो इतना बड़ा एक्ट है इसका जिसके लिए इनको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है तो ये काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है और हम लोग को बहुत सीखने मिलता है एज आर्टिस्ट और ये बनाने को भी बहुत इंस्पिरेशन आता है ओके okay, अविष्कार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जो एक आर्टिस्ट का डेडिकेशन है जो समर्पण था है, वो इस फिल्म में दिखाने की कोशिश आपकी अच्छी है और मैं चाहूंगा कि हमारी और से रेडियो मधुबन की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल थैंक यू सो मच थैंक थैंक यू नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग विशेष यहाँ लोनावाला में आए हुए हैं और लोनावाला में जहाँ पर लिफ्ट इंडिया फेस्टिवल हो रहा है फिल्म उत्सव तो हो रहा है जिसमें काफ़ी अलग अलग देशों से जो है फिल्में आई हैं और इन फिल्मों में जो विशेष सिलेक्टेड फिल्में हैं उनको देखने का मौका भी हम सभी को मिल रहा है और कुछ लोग आकर फिल्मों को देखते हैं और उसमें क्या मैसेज दिया है वो कोट करते हैं और उसके साथ में यहाँ जो फिल्में बनाकर भेजी हैं उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है वो खुद अपने फिल्म के बारे में बताते हैं तो ऐसे ही एक फिल्म मेकर हमारे बीच में है स्वाति जी जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और वैसे वो आई सेक्टर से लेकिन अपनी हॉबी है फिल्में बनाने का तो उन्होंने ये फिल्म को बनाया है न्यू हेवन करके उस फिल्म के बारे में उन्हीं से जानेंगे तो आप सभी की तरफ से स्वाति जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू वेरी मच थैंक यू अपने अपने यहाँ पे आए आपने मेरी फिल्म देखी बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा स्वाति जी अपने बारे में बताइए आप थोड़ा सा हाँ जी <laughs> हाँ जी मेरा नाम स्वाति चुग है और मैं फिल्म मेकर हूँ बेस्ड आउट ऑफ डेली और एक्चुअली uh, uh, मेरी फैमिली में मोम डैड भैया भाभी और उनका बेटा है तो हमारी वैसे बहुत ही सर्विस क्लास फैमिली थी और उसी वजह से मैंने भी पूरी पढ़ाई की एम बी ए किया मैं बारह साल से जॉब कर रही हूँ आई टी कंपनी में बट एक कहीं ना कहीं ये था कि लाइफ में शायद कुछ और करना है तो इस वजह से मैं पिछले चार साल से फिल्म मेकिंग का अपना शौक़ पूरा कर और शॉर्ट फिल्म्स बनाई है सब जॉब के साथ वीकेंड कोर्सेज करके और शॉर्ट टर्म प्रोग्राम करके अभी भी मैं जॉब कर रही हूँ गुड़गांव <laughs> में आईटी कंपनी में सो मैं सीनियर मैनेजर हूँ वहाँ पे और शॉर्ट फिल्म्स बना रही हूँ और अब धीरे धीरे पूरा इस फील्ड में जाने का प्लान है और आगे फीचर फिल्म बनाने का प्लान है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और ये जो शॉर्ट फिल्म बनाया है उसमें क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इस फिल्म में तो आ, ये जो शॉर्ट फिल्म है न्यू हेवन जो यहाँ स्क्रीन हुई है ये एक साइलेंट फिल्म है और आ, इसके थ्रू मैसेज ये है कि ये ये जो कहानी है वो एक ऐसी औरत की कहानी है जो जिसकी उम्र पैंतालीस पचास साल के करीब है और जैसे हम सब लोगों को आ, ये चीज़ हमेशा लगती है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कि हमारी उम्र बढ़ रही है हमारे चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं स्पेशली औरतों को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खलती है वो अपने पुराने फोटोज़ देखती हैं कि हम पहले कितने सुंदर हुआ करते थे और अब नहीं है तो वो कहीं ना कहीं अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं तो ये फिल्म उसी बारे में उस औरत की कहानी है कि कैसे वो भी अपने खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाती है और इसमें ये दिखाया गया है कि सिर्फ भारी सुंदरता ज़रूरी नहीं है अंदर की आपकी खुशी ज़रूरी है और वो जैसे आपकी अंदर की खुशी होती है और आप अंदर से खुश होना शुरू होते हैं आपके बाहर का भी आपका देखने का चीज़ों का देखने का नज़रिया बढ़ जाता है और लोगों का आपके प्रति नज़रिया बदल जाता है तो आप एक्चुअली सुंदर भी लगने लग जाते हैं तो ये ये वो कहानी है कि कहाँ वो परेशानी से अपने आप को वो निकाल के बाहर लाती है और वो एंड में वो कैसे खुश रह पाती है स्वाति जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने इस फिल्म में दिया है और हम सभी को एक पड़ाव के साथ इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है और ख़ास करके आपने फीमेल यानी महिलाओं को टारगेट किया है जिनके जीवन में इस तरह के कहीं दुख भरी कहानी बन जाती है अपने आप को देख तो वो कहानी को कहीं कही ना कहीं एक अंतर मन की खुशी अगर आपको पता चल जाए बाहरी खुशी नहीं अंदर की खुशी है आपकी खुशी आपकी अपनी है तो आप अपने विचारों से अपने कर्मों से लोगों तक खुशी पहुंचा सकते हैं दूसरों को खुशी दे सकते हैं और उससे आपको अपनी अंदर की खुशी भी मिल जाती है ये चीज़ें आपने बताई बहुत ही प्यारा सा मैसेज है एंड थैंक यू सो मच इसी तरह की फिल्में बनाते रहिए और लोगों में खुशी बांटते रहें थैंक यू सो मच यहाँ आपका आने के लिए और फिल्म देखने के लिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति थैंक यू ये फिल्मों ओ ये फिल्मों के सितारे देखो निकले चमक के सारे ये सबका दिल बहलाए मैं इनका दिल बहलाओ ये सबका दिल बहलाए मैं इनका दिल बहलाओ फिर इनसे टकराया का दुश्मन मत धना धन धनाधन जाने जनार्दन पम पम पंपम हर्जा जानी जनार्दन तररम पंपम पंपम आप सुन रहे रेडियमोदी पॉइंट फोर एफ अभी हमारे बीच में विशेष नितिन बोरे सर आए हुए हैं पुणे से बिलोंग करते हैं और फिल्मों के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें भी उनकी रुचि है तो वो सारी चीज़ें करते हैं तो आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है कैसे है सर आप बढ़िया बढ़िया हूँ लोनाला में आया हूँ पूना का रहने वाला हूँ पूना में फिल्म इंस्टीट्यूट है और हम लोग बड़े पैमाने पे खेती करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और मेरे ख्याल से एक दिल होता है एक जान होती है जैसे फिल्म में जान है वैसे हमारे एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग में जान है क्योंकि वो तो निसर्ग होता है हाँ। तो लोनाला बहुत बड़ी सिटी है बहुत बड़ा अच्छा हिल स्टेशन है तो काफ़ी मजा आ गया फरियास होटल में अच्छा अच्छा।, अच्छा।, अच्छा।, अच्छा अच्छा लेकिन एक बात मेरे समझ में न फिल्म और फिर ये फार्मिंग ये दोनों चीज़ों को कैसे आप जोड़ा क्या है इसमें दोनों में जान है <laughs> <laughs> दोनों में जान है दोनों में रंग है दोनों में स्वाद है दोनों में आनंद है और बोलते हैं ना एंटरटेनमेंट तो दोनों जगह पे एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही है अच्छा अच्छा तो एक तो फिल्मों में, में मेरे समझ में आता है कि एंटरटेनमेंट है लेकिन फार्मिंग में खेती करने में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में कैसे खेती आप करते हैं उसके बारे में आप बताएंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर सचमुच आपको भगवान का जो बोलते हैं स्पर्श होना चाहिए या दर्शन होना चाहिए तो आप सुबह छः बजे उठिए सूर्य ना सूर्य का दर्शन लीजिए और जब ये पंछी और ये फूल ये सब आते हैं तो आपको जब स्वाद आती है फसलों की स्वाद आती है तो उसमें ही भगवान है तो उसमें ही एक बहुत बड़ा आनंद है उसमें ही बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है यहाँ गाना एंटरटेनमेंट है यहाँ आपका एक्टिंग एंटरटेनमेंट है मगर वहाँ जब पानी का जरिया बहता है जब उसका आवाज़ आता है फूल होते हैं पंछियाँ चिड़ चिड़चिड़ा करते हैं तो एक आनंद होता है वो एंटरटेनमेंट है और हमने तो डॉक्टरेट की है एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने डॉक्टरेट की है तीस साल का तजुर्बा है तेरह चौदह राज्यों में हम लोग काम करते हैं अरे सब्जी फल जूस सैलेड आइसक्रीम है तो जान है और जान है तो फिल्म है चलिए नितिन जी की बातें जो है जिस तरह से आप मनोरंजन करते हैं अपनी बातों से बिल्कुल उसी तरह से एक बिल्कुल आनंद है आपके शब्दों में आपके भावों में और जैसे आपने कहा कि जीवन में जैसे सुकून है कहीं ना कहीं हम लोग जब पंछियों की आवाज़ सुनते हैं झरने की आवाज़ सुनते हैं फूलों को देखते हैं तो एक अलग मजा आता है और इसके साथ में फिल्मों से कैसे जुड़ना हुआ फिल्मों से जुड़ना होना तो भाई पुणे में रहने वाला हूँ पहले ही मैं इसलिए तो मुझे फिल्म काफी अच्छी पसंद है मैं बहुत फिल्म देखता हूँ इंग्लिश फिल्म काफ़ी देखता हूँ हिंदी फिल्म काफ़ी देखता हूँ रोमांटिक फिल्म काफी देखता हूँ और जिसमें बहुत अच्छा। आनंद मिले यानी फिल्मों में आनंद होना चाहिए क्योंकि जब भी हम फिल्म देखते हैं और घर पर जाते हैं तो खुशी खुशी जाना चाहिए चाहिए और आजकल की काफी फिल्म्स जो है उसमें सिर्फ झगड़ा है या फिर कोई लड़ाई है और फिर उसमें जो आजकल मजा होता है यानी लोगों का दिल बहलाना चाहिए लोग आनंदित होना चाहिए लोग प्रफुल्लित होना चाहिए तो हम इस तरह से फिल्म में जुड़े हैं ओके ओके चलिए बहुत ही अच्छी बात है और कौन कौन से ये कुछ फिल्में बनाई हो तो उसके बारे में बताए अभी काफ़ी यहाँ पे देखा है कि इंटरनेशनल फिल्म्स काफ़ी आई है और हर फिल्म में बहुत मेहनत होती है हर फिल्म में कोई रुचि होती है दिलचस्पी होती है और ये जरूरी देखना जरूरी होता है फिल्म से काफ़ी ज़िंदगी में परिवर्तन होता है तो मैंने बोर्ड देखा है और यहाँ पे मैं आया हूँ अमरदीप सिंह साहब ने मुझे इन्वाइट किया है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी वर्ल्ड के फिल्म में यहाँ अभी एक ड्रामा लाइव ड्रामा देखने जाने वाला हूँ तो उसके पहले मैं बोला कि चलो कम से कम मेरी कुछ बातें यहाँ शेयर कर लूँ इसलिए मैं काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और बहुत मज़ा आ गया चलिए नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए फिल्मों से आपका जो है प्यार है इसलिए अलग अलग फिल्में आप देखते हैं और इसके साथ में आप तीस साल से खेती कर रहे हैं खेती में आपने डॉक्टरेट किया है और उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग आप खास उस पर ध्यान देते हैं और नेचर के साथ आपको बड़ा अच्छा लगता है तो नेचर के साथ जुड़ना नेचर के साथ रहना पक्षी फूलों को देखना आपको बहुत बहाता है और आप इन चीजों को कर रहे हैं तो आपको यही राय सबको देना है कि भाई हंसो खेलो खुश रहो बीमारियों से दूर रहो खाओ पियो मजा करो डांस करो फिल्म में भाग ले लो एक्टिंग करो जो भी कुछ करना है एग्रीकल्चर में सच होता है मगर फिल्म में एक्टिंग होता है खंभागनी खम्भागनी होता है थैंक यू सो मच नमस्कार नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी एफएम लिफ्ट इंडिया फिल्म उत्सव में हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर फ़रियाज़ होटल में जो है खास करके अलग अलग देशों से अलग अलग राज्यों से पूना मुंबई महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं और यहाँ फिल्म उत्सव का आनंद ले रहे हैं और इसमें कुछ गेस्ट हमारे बीच में आए हुए हैं जिनके फिल्में नहीं है लेकिन वो यहाँ पर फिल्म उत्सव का आनंद लेने के लिए फिल्में देखने के लिए भी आए हुए हैं और उसमें से हमारे बीच में ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड काम करते हैं कौस्तुभ बोरी जी हमारे बीच में हैं और उनसे भी हम लोग बातें करते हैं तो कौस्तुभ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू कैसे हैं कौस्तुभ एकदम बढ़िया और ये इधर का अभी जो ठंडी का सीजन है उसका मज़ा ले रहा हूँ उसके साथ मूवीज़ है मूवीज़ का मजा ले रहा हूँ बहुत सारे टाइप्स के मूवीज़ देखने लग, मिल रहे हैं शॉर्ट है उसमें लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं देख रहे हैं अभी एक एक, एक मूवीज <laughs> और मज़ा ले रहे हैं दोनों सीजन का भी और मूवीज़ का भी ओके okay. कौस्तव मैं कहूंगा कि रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि जो कुछ है जैसे आप मूवी जाके के करते हो उसमें जो फीलिंग्स है वो दिखाते हो आप मूवी देखते वक्त रोते हो हंसते हो वैसे ही वही फीलिंग्स के साथ एक पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ अच्छी तरह जो प्रॉपर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स रह गए एग्रीकल्चर के जो वेजिटेबल्स रह गए फ्रूट्स रह गए जूसेस रह गए वो खाते जाओ आप अच्छे रहोगे तो आप मूवीज़ देखने जाओगे वो मज़ा आएगा तो यही है यह जो आप मूवीज़ को जितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो आजकल उतना ही आपके खाने के क्वालिटी पे भी इंपॉर्टेंस देते जाओ तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी <laughs> चलिए कौसुभ जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया जिस तरह से हम फिल्म या एंटरटेनमेंट के लिए समय पैसा सब कुछ लगाते हैं और आनंद उठाते हैं वैसे ही अगर हम बीमार नहीं होना चाहते स्वस्थ रहना चाहते हैं और जीवन का जो है पूरा आयु आनंदित रहना चाहते हैं खुश रहना चाहते हैं तो हम सभी को खाने पर जो है हमारा जो फूड है उस पर ध्यान देना है और ख़ास करके ऑर्गेनिक जो फूड है उसका हम उपयोग करेंगे तो हम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू थैंक यू gree मनो का दुश्मन धन नौका जाने जनार्दन तररम पंपम पंप जाने जनार्दन तररम पंपम पंपम मेरा नाम रामगोपाल बजाज है और मैं दरभंगा जिला बिहार से बहुत पहले बासठ में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आ गया था वहाँ पढ़ाई किया उसके बाद फिर उधर ही पढ़ाता रहा नाटक वगैरह भी करता रहा करता रहता हूँ कभी कभी पढ़ता रहता हूँ सुनाता रहता हूँ अच्छा राजस्थान के लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे राजस्थान के लिए राजस्थान में तो बहुत कुछ राजस्थान में भी हुआ है उनकी जो कथाएं ख़ास करके विजयदान देता साहब की जो बातारी फुलवारी है बातारी फुलवारी से बहुत चीज़ें उठी हैं उसको भी करते रहना चाहिए राजस्थान में लोक संगीत इतना बड़ा है इतने परिवर्तन हो रहे हैं इतिहास इतना पुराना है बहुत युद्ध है द्वंद्व है प्रतिभा है अभिमान है और भयानक धोखे हैं सूखा है और अब हरियाली भी है राजस्थान को विश्व की दृष्टि से देखना चाहिए क्योंकि आने वाला ज़माना मात्र स्थानीय कभी नहीं होगा जिस जमाने में हम किसी गांव में रहते थे तो गाँव में रहते थे लेकिन अब गाँव और पूरा का पूरा विश्व एक होता जा रहा है ये बात हमारे देश के हर सूबे हर प्रांत को माननी और सोचनी पड़ेगी एक साथ हमें पूरे विश्व को देखना है स्थानीयता को देखना है अपने विश्वासों को देखना है और दूसरों के विश्वासों को भी देखना है ये जरूरी है बहुत ही अच्छा आपने बताया राजस्थान के बारे में और मैं चाहूंगा कि जो जनता आपको सुन रही हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आज के समय में क्या बताया यही जो मैंने कहा यही बात है विचार करें वैसे तो हर लोग अपने अपने लिए सोचते हैं आपको अधिकार है वैसा सोचने का चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने सुना अभी राम गोपाल बजाज जी से जो थिएटर से बिलोंग करते हैं और थिएटर में उन्होंने काफ़ी काम किया है और लोगों को भी स्टेज पे लाने का पूरा शय उनको जाता है काफ़ी अच्छे मंच नाटक उन्होंने प्रेजेंट किया है अभी भी हमने कुछ नाटक देखे और कुछ एक्टर्स को देखे जो उनके तैयार किए हुए थे तो चलिए राम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू हमारे साथ दुर्दी नमस्कार मैं हूँ दीपिका रजानी मैं सिंगापुर से आई हूँ और मैं थिएटर एक्टर हूँ दीपिका जी मैं ये जानना चाहूँगा कि थिएटर में कैसे आपका जुड़ना हुआ उसके बारे में कुछ बातें मैं पिछले 19 साल से थिएटर कर रही हूँ Uh, मैंने थिएटर शुरू किया था जब मैं स्कूल uh, कॉलेज में जाती थी मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के डायरेक्टर्स uh, के अंडर uh, काम किया है और फिर uh, दिल्ली से उसके बाद जब मैं दिल्ली से सिंगापुर मूव हुई तो थिएटर का काम काफ़ी कम हो गया था क्योंकि दिल्ली uh, सिंगापुर में इतना ज़्यादा हिंदी थिएटर नहीं होता था पर फिर कुछ सालों बाद uh, वहाँ पर रहने के बाद uh, एक वीकेंड डू इट ग्रुप नाम ने नाम के uh, ग्रुप ने हिंदी थिएटर की शुरुआत की दस्तक फेस्टिवल के नाम से तो जब से उस फेस्टिवल की शुरुआत हुई है हम उस मैं उस फेस्टिवल के साथ जुड़ी हुई हूं और हम पिछले चार साल से हिंदी थिएटर कर रहे हैं सिंगापुर में ये एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे भारत में हिंदुस्तान में जैसे थिएटर आर्टिस्ट होते हैं सिंगापुर में जैसे विदेश में आप गए तो कॉमन चीजें क्या है डिफरेंट चीज़ें क्या है वहाँ पर काम कर कॉमन चीज़ है सबसे पहले ये बोलूँगी कि पैशन कॉमन है जो थिएटर का पैशन यहाँ है जुनून यहाँ है वही जुनून वहाँ भी है जितना आर्टिस्ट मेहनत यहाँ करता है उतनी ही मेहनत वहाँ भी करते हैं फ़र्क ये है कि वहाँ पे हमें नौकरी भी करनी होती है और फिर साथ में ये जुनून को जिंदा रख के हम लोग एक्टिंग भी करते हैं आई थिंक यहाँ सिंगापुर में और यहाँ इंडिया में मेनली एक्टर्स फुल टाइम एक्टर्स हैं वो वही करते हैं वही उनकी रोजी रोटी है ऐसा सिंगापुर में बहुत कम है हिंदी थिएटर फील्ड में वहाँ ज़्यादातर हम लोग सब दिन में नौकरी करते हैं और शाम को आके एक्टिंग करते हैं तो अपना इतना टाइम कैसे मैनेज करते है? हो जाता है जहा जहाँ चाह वहाँ राह तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं थोड़ा मुश्किल है आ, क्योंकि घर परिवार है बच्चे हैं सब देखना है पर फिर वही बात है कि जुनून की बात है जब क्योंकि वो सवार है सर पे कि एक्टिंग करनी है वो भी हिंदी में करनी है हिंदी थिएटर करना है तो दिन रात वीकेंड्स कुछ नहीं देखते हैं हम लोग और जब फेस्टिवल होता है तो बस पूरी तरह से जुट जाते हैं मैं चाहूंगा कि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे आप मैं ये कहना चाहूंगी कि थिएटर जो है आ, सिर्फ एक्टिंग नहीं है थिएटर एक लाइफ स्किल है हर इंसान को थिएटर से जुड़ना चाहिए अगर आप सीखना चाहते हैं परफॉर्म करना चाहते हैं तो भी अगर आप सीखना परफॉर्म करना नहीं चाहते हैं देखना चाहते हैं तो जितनी जरूरत एक अच्छे कलाकार की है उतनी ही ज़रूरत है उस कलाकार को प्रोत्साहित करने की तो हर इंसान को थिएटर से जुड़ना चाहिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ आप सभी को दामिनी जी सॉरी दीपिका जी ने जो बात बताई है थिएटर से जुड़ने के बाद हमें अपने जीवन जीने की एक नई जो कला है वो सीखने को मिलता है और काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं हम सीखते हैं थिएटर सिर्फ एक्टिंग करना नहीं है लेकिन हम खुद से अपने आप को वहाँ पर जी पाते हैं और अपने आप को समझ पाते हैं तो दीपिका जी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस मुलाकात में जुड़ने के लिए और मैं हमारे राजस्थान माउंट आबू में आने का भी आपको इन्विटेशन देता हूँ प्लीज आइए वहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखना पसंद करेंगे आपकी एक्टिंग देखना पसंद करेंगे तो मोस्ट वेलकम थैंक यू थैंक यूक यू सो चलिए दोस्तों ये थे दीपिका जी जो हमारे साथ बातें कर रही थी और अपने एक्टिंग के बारे में बता रही थी और अलग अलग जगह जैसे भारत और विदेश में यानी सिंगापुर में किस तरह की डिफरेंस है क्या बदलाव है हम लोग देख पाते हैं एक एक्टर के जीवन में वो चीज़ें हमने उनसे सुना जाना और आशा करता हूँ आप सभी को भी ये चीजें जानकर खुशी हो रही होंगी चलिए आप इसी तरह खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एक्टर के साथ अब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खबा गनी सुनते रहो मुस्कुर तेरा देखो ले चमक के सारे ये सब का दिल बहलाए मैं इनका दिल बहलाओ ये सब का दिल बहलाए मैं इनका दिल बहलाओ फिर इनसे टकराया फिरों को गुस्सा आया हम यारों का मार दुश्मनों का दुश्मन मत धना धन गाने जनाधन करारम पम पम पम पम, पम Har jam jam ni janardan kararam pam pam pam pam नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं लोना लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल वल सिने फेस्टिवल में आप सभी का स्वागत है और यहां पर आप देख रहे हैं काफ़ी समय से हम लोग यहां पर हैं और अलग अलग एक्टर्स डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स इनसे मिलकर आपको रूबरू करा रहे हैं उनसे मिलाने की कोशिश हमारी जारी है और अभी हमारे बीच में एक, एक एक्टर हैं और काफ़ी अच्छा उनकी एक्टिंग को देखने का मौका मिला एक जो दिव्यांग का रोल उन्होंने निभाया है बड़े काबिल तारीफ है तो आइए उनसे जानते हैं उनके बारे में आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार जी कैसे हाँ? मैं बहुत मैं बिल्कुल ठीक हूँ <laughs> मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है नहीं। तो मैं इंग्लिश और हिंदी में स्विच करने वाली हूँ बताइए आपने बारे में तो आ, मेरा नाम वीना है वीना बंगेरा मैं प्रोफेशन से बैंकर हूँ और पैशन से एक्टर हूँ मैं थिएटर एक्टिंग पिछले पाँच सालों से कर रही हूँ तो सुबह बैंक और शाम को हमारा रिहर्सल्स होता है <laughs> आ, आपने पूछा मैंने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया हुआ है तो सिंगापुर में हम थिएटर करते हैं मैं इंग्लिश थिएटर भी करती हूँ और हिंदी भी करती हूँ अच्छा। और इंडिया में भी किया हुआ है मैं कैलकाटा में मनीष मित्रा सर का ऑर्गेनिक थिएटर है वहाँ किया था एंड पिछले हफ्ते ही एक प्ले हुआ था पापा जो फादर्स के बारे में था नॉर्मली लोग मम्मी या मदर्स के बारे में ज़्यादा बोलते, बोलते हैं, हैं पापाओं के बारे में बोलते नहीं हैं तो ये जो हमने पिछले हफ्ते किया था वो पापाओं के बारे में था उनका जो रिलेशनशिप होता है उनके बच्चों के साथ उनके बीवियों के साथ उसके बारे में था तो उसे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ये तक का प्रेजेंटेशन है जो तक एक हिंदी थिएटर फेस्टिवल है जो हर साल होता है सिंगापुर में और वहाँ से फोर बेस्ट प्लेस सिलेक्ट करके लिफ्ट फेस्टिवल में लाया गया है क्या बात है क्या बात है वीणा जी बहुत ही अच्छा लगा आपने किस तरह से थिएटर में जुड़कर काम किया और कौन कौन से प्लेस किया उसके बारे में आपने बताया और एक ख़ास बात है एक महिला होने के नाते अपना फ़र्ज भी निभा बैंकिंग सेक्टर में अपनी सेवा देते हुए शाम के समय में आप थिएटर से काम करते हैं थिएटर में जुड़कर अपनी एक्टिंग को परफॉर्म करते हैं तो चलिए आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और दस्तक इस जो थिएटर के लिए बना हुआ है एक मंच है तो इसमें कैसे जुड़ सकते हैं अगर हमारे रेडियो लिस्टर जुड़ना चाहते हैं तो क्या करें आप आप जरूर जुड़ सकते हैं अगर मुझ जैसा कोई इंसान जुड़ सकता है थिएटर से और एक्टिंग से आ, सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था मैं एक्टिंग कर सकती हूं पर मैंने एक एक्टिंग वर्कशॉप लिया था एक्टर प्रिपेयर्स मुझे बहुत मजा आया वो करके और उसके बाद एक्टिंग जर्नी जारी रही है तो मैं सारे लिसनर्स व्यूअर्स से ये बोलना चाहती हूँ कि डोंट होल योरसेल्फ बैक जस्ट गो फॉर इट जस्ट एन्जॉय द जर्नी इट्स ब्यूटीफुल. वंस यू आर ऑन स्टेज और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू आर योरसेल्फ एंड यू विल एन्जॉय <laughs> शायद आपके समझ में आ गया होगा क्या कह रही है वीना जी वीना जी कह रहे हैं कि कैमरे के सामने कभी ना कभी आपने आपको जरूर लाइए और लाकर अपना दी बेस्ट एक्टिंग करके दिखाइए तब आपको पता चलेगा आप भी कोई चीज हैं। <laughs> तो चलिए आप बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे वीना जी से बात करके और जाते जाते मैं कहूँगा कि एक एक्टर को कैसे अपने आप को मना उस उसमें रियलिटी यानी देखने वाले को आकर्षित कैसे करता है क्या क्या टिप्स है क्या करना चाहिए आ, मैं उतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ कि मैं किसी को टिप दे सकूँ पर मैं जो करती हूँ मैं उसके बारे में बोल सकती हूँ एक एक्टर होता है और एक कैरेक्टर होता है तो वो जब आप स्टेज में होते हो या कैमरा के सामने होते हो आप जुड़े हुए होते हो इव, अग, यदि आप एक्टर हो या कैरेक्टर हो दोनों फिर भी एक एक्टर का मेमोरी होता है कैरेक्टर का तो, तो, तो, मेमोरी होता है आप जब भी स्टेज में होते हो कभी कभी आपको एक्टर की तरह से सोचना पड़ता है और कभी कभी कैरेक्टर की तरह से सोचना होता है और दोनों को मिला के, मिला के आपको प्रेजेंट करना होता है क्योंकि कभी <laughs> अगर आप एक्टर के भावों में बह गए तो गड़बड़, गड़बड़ हो सकता है और वो बोला जाता है कि आप उतने अच्छे एक्टर नहीं रह पाओगे बाद में क्योंकि आप आप बह गए उसमें तो आपको वो कंट्रोल भी रखना गड़ भी गड़ है और आपको ये कन्विंस, भी, कन्विंस करना भी करना है ऑडियंस को कि आप कनेक्ट करो कि ये वही कैरेक्टर है जो कर रहा है तो ये जो चैलेंज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है चलिए वीना जी बहुत ही अच्छा आपने बताया और कैरेक्टर और एक्टर दोनों चीजों को आपको देखना है और उसके साथ में आपको कहीं बह नहीं जाना है आपको कंट्रोल करना है और लोगों को आप जिस कैरेक्टर को कर रहे हैं उसको निभाना भी है तो यही बहुत अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में वीना जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामना थैंक यू थैंक नमस्कार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 Don't you know that I'm a ram, ram, ram, ram? Don't you know that I'm a ram, ram, ram, ram? नमस्कार आप सुंदर रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग लिफ्ट इंडिया फेस्टिवल में आए हुए हैं लोनावाला में जहां पर आ, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और बहुत सारे एक्टर्स डायरेक्टर इन सभी से हमारी मुलाकात हो रही है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को उनके साथ बात करने का या उनको सुनने का उनको देखने का एक मौका मिले तो चलिए लोनावाला चलते हैं आइए मेरे साथ और यहाँ पर शलाकार रनदीवे हैं थियेटर होते हैं थियेटर को लीड करते हैं एक्टर्स को बताते हैं कि किस तरह से करना है और अलग अलग जो है, रोल्स लोगों को देना और खुद उनको बताना, सिखाना, ये सब मैं। बहुत मजे में भी हूँ <laughs> चाहूंगा की अपने बारे में कुछ बातें बताइए जी मैं सिंगापुर से हूँ जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया मैं एक आ, हिंदी फेस्टिवल चलाती हूँ सिंगर सिंगापुर में वो सबसे पहला और प्रथम फेस्टिवल मैंने शुरू किया है कुछ चार साल पहले और उसका नाम है दस्तक तो दस्तक ये है कि दस हम इसमें दस छोटे नाटक दिखाते हैं जो कि दस अलग अलग डायरेक्टर डायरेक्ट करते हैं और दस से बारह मिनट का प्ले।, प्ले होता है तो इट्स अ शॉर्ट प्ले फेस्टिवल लेकिन ये जैसे मैंने कहा सिंगापुर में एक ही फेस्टिवल है जो हिंदी में चलता है है जी हाँ, जी हाँ। तो पेशकश हमने की तो जो आपने लिफ्ट में देखा उनमें से जो चार नाटक हमने दिखाए वो एक्चुअली तक के ही चार नाटक हैं जी चलिए बहुत ही अच्छा नाटक आपने रिप्रेजेंट किया जहाँ पर हर पहलू को जीवन के छोटे छोटे पहलू जो बहुत ज़्यादा हम लोग उसके बारे में सोचते हैं ऐसे पहलुओं को आपने लेकर नाटक में लोगों के बीच में एक सच्चाई बयां करने का पूरा पूरा कोशिश आपने किया और आपके जो एक्टर्स हैं वो भी बड़े दमदार तरीके से एक्टिंग करके लोगों को सच्चाई का बयां किया अपने एक्टिंग के ज़रिए तो आइए इसके साथ मैं आपको और पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे इंडियन फिल्म थिएटर में और सिंगापुर में फ़िल्म थिएटर जब करते हैं तो उसमें क्या डिफ्रेंस आप देखते हैं और क्या कॉमन चीज़ें कॉमन um, तो मुझे लगता है कि जो हमारी um, जो कॉन्सेप्ट होता है या स्टोरीज होते हैं वो काफ़ी इंडियन कम्युनिटी के भले ही आप इंडिया में रहो या बाहर रहो इश्यूज सेम होते हैं मतलब जो फैमिली इश्यूज होते हैं तो तो मुझे लगता है कि जो नाटक हम दिखाते हैं भले ही वो सिंगापुर में हो या इंडिया में वो हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हम सिमिलरी ईशूज़ हमारे सेम होते हैं यूनिवर्सल होते हैं तो वो एक होता है डिफ्रेंस यही है कि भाई हम सिंगापुर में कर रहे हैं यहाँ करें तो हम जहाँ जब हम सिंगापुर में करते हैं तो हम थोड़े से चैलेंजेस फेस करते हैं क्योंकि हमारी इंडियन कम्युनिटी छोटी है वहाँ पे। तो हम चाहते कि भाई इंडियन कम्युनिटी नहीं हमारे प्लेस देखने आए बाहर के भी आए चाइनीज भी आए जो वहाँ के जो ब्रिटिश अमेरिकन जो वहाँ पर है वो भी हमारा प्लेस देखने आए तो हम ये छोटे छोटे चैलेंजेस क्योंकि हम नाटक सिर्फ इंडियन को दिखाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही कम रहेगा तो जो मेहनत करते वो सेम ही होती है तो ये हमारा चैलेंज रहता है कि कैसे हम उन लोगों को अट्रैक्ट करें हमारे थिएटर में आके हमारी जो हिंदी जो इतनी रिच लैंग्वेज है और हमारी जो कुछ कुछ स्क्रिप्ट जो होते हैं जो इतने रिच हैं उन तक कैसे पहुँचाने ये हमारा चैलेंज रहता है तो ये इसमें थोड़ा सा अलग होता है और कुछ नहीं <laughs> चलिए शलाका जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि एक थिएटर जो है वो सब जगह सेम होगा और एक्टर भी अपनी पूरी दिल व जान से एक्टिंग करता है लेकिन वहाँ की कम्युनिटी किस तरह से इंडियन जो कैरेक्टर है इंडियन जो आर्ट है उसको देखने के लिए आए ये थोड़ा सा एक चैलेंज वाला जॉब है जो हम सभी को करना पड़ता है तो आइए जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से देख भी रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे आप मैं ये कहूंगी कि अगर आपके पास कोई ड्रीम है या पैशन है और आप अगर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वक्त नहीं है आप करने का ये ऐसे कुछ नहीं होता है उस पैशन को आप अभी इसी वक्त परस्यू करें और अभी उसका उसको उसकी शुरुआत या उसकी ड्रीम की जो आपको ड्रीम जो आपका है वो अभी आप उसको इम्प्लीमेंट करें करें जो उसको कहते उसको कहते हैं यार और अच्छे वक्त का इंतजार करें क्योंकि अच्छा वक्त अब है <laughs> चलिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे श्रोता मित्रों को खास करके जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मोटिवेशन है इसमें जो भी आप सपना देख रहे हैं उसे करने के लिए या उसे अपने जीवन में लाने के लिए अभी से उसका काम करना शुरू कर दीजिए उसके लिए आप कोई अच्छा वक्त का इंतजार ना करें आपके लिए अच्छा वक्त अभी है बहुत ही प्यारा सा मैसेज एंड बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मुलाकात में जुड़ने के लिए शालाखा जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं शुक्रिया शुक्रिया अंग्रेज नौका दुश्मन धन धन जान जॉ जा जनार्दन तरम पम पम पं जाने जनादन तररम पम पम